कदम तरी अलिंग से दर्शन उपजता कहते अलिंग यदि कोई लिंग ही नहीं है परिचायक बोधक ही नहीं है ऐसे उस ब्रह्म तत्व का दर्शन किस प्रकार से हो सकेगा वह बात बताया जा रही इतुचत है न संदृश ई न चक्षुषा पश्य कश्चनम ृदा मनीषा मनसातरमृता न संदृद अत्यगात्म ब्रह्मण सन्दृशे दृष्टि में स्थिर नहीं होता है यदि दृष्टि हरेक विषय के साथ हर वृत्ति में चैतन्य रूपेण में ना प्रकाश पर ग्रहण तो कर रहा है लेकिन उसमें वो टिकता नहीं न चक्षुषा पश्यती कश्चन इनम अतः इसे कोई भी व्यक्ति कश्चन कश्चिदी एनम आत्मान ब्रह्मान ब्रह्मांड प्रमणम न चक्षुषा पश्यती चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता है जो इस दृष्टि में टिके उसी को तो, तो चक्षु ग्रहण करेगा लेकिन जब दृष्टि में टिकता ही नहीं हुआ चीज तो उसे चक्षु ग्रहण आप कैसे कर सकेंगे एक इंद्र जो कहा गया अन्य सकल इंद्रियों का उपलक्षण है सकल इंद्रियों के द्वारा यह ही है स्थापित हो गया अत कहे वह अलिंग है वच वो अलिंग है उसको इंद्रियों के द्वारा बोध घटपटारी के समान बोध नहीं कर सकते इसका तात्पर्य जैसे घटारी दृष्टि में टिक जाते जड़ता अत उनको आप ग्रहण भी कर लेंगे इन प्रकाश को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि चक्षुओं का दृष्टि में प्रकाश, है। प्रकाश में दृष्टि टिकी उल्टा है ना? है कि नहीं रूपा रूपकों को देखा जाता है चक्षु के द्वारा ये न वाग्य सब के नश्न का चुके हैं ये द्वाचा अन्य वही सब इंद्रियों के लिए नियम है फिर कैसे ग्रहण होगा वो या तो कौ को, को ग्रहण ही नहीं होता नास्ति ब्रह्म कहना पड़ेगा कहते नहीं नास्ती ब्रह्म उपलब्ध हो सकता है हृदय मनीषा हृदय मनीषा हृदयस्त बुद्धि के द्वारा ग्रहण होगा मनीषा मनस ईशाय दे मनीषा मनसा ईशा इति मनीषा है ना मनस क्या उसका मनीषा बनाया इसलिए मन को अलग से जो ग्रहण किया हुआ मन लेना पड़ेगा। मनसा जो तृतींत है उसका अर्थ इंद्री नहीं लेना क्योंकि वो इंद्र से में आ गया मन मनीषा में ही मन का जो ईश हृदय में रहने वाला मन का जो ईश है बुद्धि उसके द्वारा वह मनसा इसे या मनसा मन रूपी इंद्रिय लेना मन से क्या लेना है मणनम मनु अवबोधने धातु से सर्वधात असं प्रत्यय स्वार्थ में असं प्रत्यय हुआ करण अर्थ में नहीं है इसे मनस शब्द यहा मणन आत्म क्रिया में है मणन रूपी क्रिया के द्वारा अभिकल मन रूप यथार्थ यथार्थ दर्शन सम्यक दर्शन समदर्शन से वह अभिकृत होता है उन्हें प्रकाशित होता है यह हो। जो व्यक्ति इस रूप में इसे जान लेता है इस रूप से उसको जानता है अमृता भवंती वे अमर हो जाते हैं केवल बुद्धिग्राही यही है कैसा बुद्धि दृश्य तो ग्रह बुद्धियां पहले बोल चुके अत्यंत सूक्ष्म तीखी हो गई और तीक्ष्ण हो चुकी है शुद्ध अत्यंत शुद्ध है ऐसी जो यथा आदर्श है, अभी पूर्व मंत्र में कहा चुके हैं जैसे दर्पण स्वच्छ दर्पण होता है निर्मल दर्पण वैसा निर्मल बुद्धि के द्वारा ही है जान के विशेष दिया मनीषा एंड जब बुद्धि मन का स्वामिनी हो तो मन का दासी होगा तो नहीं आम आदमी सभी के अंदर क्या है बड़े बड़े विद्वान साधु महात्मा सबका हाल है मन मालिक बना हुआ है नौकर मालिक हो गया और मालकिन जो थी वो दासी हो गई उल्टा उसका नौकर का दासी हो गई नौकर मालिक हो गया और ये मालकिन थी मालकिन दासी हो गई उसकी उल्टा नौकर की सेवा में लग गई नौकर को मालिक समझ गई है और उसी की सेवा में लग गई है उल्टा वो जैसा कहे वो ऐसा करते वही बात को ग्रहण करके उसी में निश्चय करके उसी अनुसार चलती रहती है वह बुद्धि की ग्रहण नहीं होगा किस बुद्धि से ग्रहण होता है जो अपने आप को पहचान ली है बुद्धि क्या मैं स्वामीनी हूं और यह मेरी मेरा मन क्या है मेरा नौकर है ये निश्चय कर लिया और मैं मालकिन हूं इसे मेरे अनुसार इसमें चलना है चाहिए मैं कहूं शास्त्र चिंतन कर तो करना चाहिए मैं कहता तो ध्यान कर ध्यान करना चाहिए क्या रहा है मन क्या बुद्धि को चल तू आज पिक्चर देख टीवी में तो भी देखे लग जो कह रहा, वैसे करता। उल्टा हो गया मामले से इसीलिए आदमी दुख में है जन मन के चक्कर में है संसार बंधन में है उल्टा हो जाने से अब उसको सीधा करो तीसरे मंत्र में कह दिया मनीषा बुद्धि को मन का मालकिन बनाए रखो और मन को इसका एक नौकर एक साधन बनाए रखो तब तो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा तर सम्यक दर्शन रूप मनन के रूप सम्यक दर्शन यथार्थ दर्शन समदर्शन के द्वारा वह आत्मा वह ब्रह्म प्रत्यगातव तो प्रकाशित हो जाता है अभी बने प्रकाशित हो जाता है जो ऐसा उसे जानता है वही मुक्त हो जाता है अमर हो जाता है। में। संदर्शन न संदर्शन दृष्टि में विषय रूप से वो आत्मा कभी टिक नहीं सकता घटपटादी के समान क्या नहीं टिका है तो कथ प्रत्यगात्म अस्य रूप अस्य प्रत्येगा यह जो प्रत्येगात्मा का जो स्वरूप है वह इस दृष्टि का विषय रूपेण कभी प्रतिष्ठित तो नहीं होता दृष्टि का विषय जो नहीं बना वह चक्षु के केन्द्र ही नहीं अतो न चक्षुषा सर्वेंद्रियण इसलिए वह चक्षु केंद्र के ग्रहण नहीं होता या चक्षुषा जो है वह सकल इंद्रियो का उपलक्षण इसलिए सर्वेंद्रियड चक्षुग्रहण से उपलक्षणार्थ्वाद ये चक्ष ग्रहण किया है वो उपलक्षण है चक्षु के द्वारा क्या नहीं होता कदया पश्य न पश्यति मैने न उपलब्ध थे वो अनुभव नहीं कर सकता उसको कौन नहीं कर सकता अनुभव चक्षु के द्वारा कश्चन मैंने कश्चिदी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता किसको एनम प्रकृत आत्मा कश्चनम ये ना यह नकृत आत्मा को चक्षु और चक्षु के समान अन्य इंद्रियों के द्वारा घटभारी विषयों के समान अपने अपने दृष्टि का कोई अनुभव नहीं कर सकता ख़त्म पश्चिम फिर किस प्रकार से उसे ग्रहण किया जाएगा इसके बारे में कहा जाता है हृदय हृदय में हृदय हृदय मैने हृदय हृदय में, में जो स्थित स्थित उसके द्वारा। द्वारा। कर कर दिया, कर दिया, उसकी वस्तु के द्वारा। क्या है वस्तु? इसमें देखिए में। कर्ण्रामो पर संकल्पये तदा मुक्षि तस्वीरी ग्राम को प्रम होने पर जब मन विषयों का संकल्प करता है तब का जो बुद्धि है क्या करेगा वो को कंट्रोल कर देगा नियंत्रण हे मन उसको। तो क्या कर रहा हे मन आमर तुम तुम पिशाच और प्रधासी तुम पिशाचर भूत प्रेत के समय पीछे पीछे भाग रहा विषय होगा डांटेगा मन को ये बुद्धि का बुद्धि का काम है मन को डांट के फटकार के नौकर को बोलते क्या कर रहा है बाहर क्यों भाग रहा है इधर उधर फैटो इधर इसे मालिक डांटते हैं नौकर को इधर भगदड़ मचा रखा है तो वैसे बुद्धि डांटेगी मन को चुप चा भाई फालतू तो मत भाग इधर उधर विषय के पीछे नावत स्व प्रयोजन इसलिए जो है वह यदि वो दौड़ते रह जाकर तो सिद्ध करेगा मन अपने अपने मन हमारा प्रयोजन प्रयोजन थे हम के के लिए नौकर नौकर को रखते हैं या की मौज मस्ती तो क्या समझा रही है देखो तुम तो जड़ है तेरे को अकल है तो प्रयोजन है देखो जो विषय है ये सब विनाशी होते हैं। इत्यादि दोष दुष्ट दुष्टान संबंध प्रयोजन पत्त्य है दोषों से दुष्ट उन विषयों का संबंध करके तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है ना पिछेत्र न तुम्हारा अपरा प्रयोजन सिद्ध होगा इन विषयों के पीछे भागने से मन को समझा रही बुद्धि हे मन तू इन विषयों के पीछे भागेगा इसे तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है ना चेतन का को कोई प्रयसित होने वाला है ना तो तो असंग है, उसका कोई प्रयोजन नहीं और परमान है परमानंद स्वभावत्ता परमान स्वभाव है यदि ऐसा नियंता होने से उस बुद्धि को मनिट शब्द प्रयोग कर दिया गया मनीषाष्य मनीषा मनस संकल्पादि रूप से इष्ट नियंत्रित नीद्रत्त। रीति मनिट तया मनीषया मनीषा मन क्या है संकल्प रूपा है उसका जो ईष्टे नियम करने, करने वाली इति मनीट प्रथमा प्रथम बना मनीट मनीठ मनीषो मनीषा और उसके तृतीय में मनीषा तया मनी मनीषा हृदय मनीषा अविकल्पित इसका मतलब क्या ऐसी स्वभाव वाली है जब मन जितना संकल्प विकल्प करे उसको पीट पाठ करके डांट फटकार पहुंचाने वाली होने जे बुद्धि को कदम कौन कहते हैं अविकल्प्री विकल्प अविकल्प संकल्प विकल्प नहीं करने वाली है सदा निश्चिया वृत्ति रखने वाली है फिर तृतीय जब मनसा वृद्धि वाला आया मनसा का अलग है मनसा मनन रूपेण सम्य दर्शन क्या लेना मनन रूपी जो सम्यक दर्शन समदर्शन सम्य रूपी सम्यक दर्शन के द्वारा यह बुद्धि क्या करती है तो, तो, उस ब्रह्म को आत्मा को प्रत्यका आत्म को पूर्ण रूपेण अभिता प्रकाशन कर देती है आत्मा ज्ञात शक्त इति इधि वाक्य शेष कहने का मुताब किस प्रकार से इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा ही आत्मा को हम जान सकते हैं जानने में समर्थ हो सकते हैं ये इसका इस अर्थ है इतने शब्दों को यहाँ वाक्यशेष पर जोड़ लेना चाहिए अमृता बनते उस आत्मा को ब्रह्म को जो लोग इस प्रकार से ही जानते हैं तो वे लोग निश्चित रूप अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं मनीठ कथम प्राप्त थे वह हृत मनीठ हृदय में रहने वाली मन का जो मालकिन वह किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा कि हम तो यही देख रहे हैं ये मन बड़ा चंचल है चंचल भी मन कृष्ण और एक क्षण चुपचाप बैठता है नहीं जातृतिया कर्म क्षण तो ऐसा है जो शैतान मन को कैसे बुद्धि बेचारी सीधी साधी भोली भाली कैसे फंसा के रखेगी इसको ठिका, ठिकाने पे कैसे बिठाएगी वो तो कुछ नहीं आसान है बस बुद्धि अपना असलियत को समझ ले तो अपने आप सही हो जाएगा असल बुद्धि अपने सामर्थ्य को पहचानती नहीं है अपने सामर्थ्य को पहचान ले फिर करे क्या मन चुप रहे तो मन जो संकल्प कल करता है उसके संकल्प संकल्पल के अनुरूप निश्चय कर रही है ना ये गड़बड़ी कर रही है अपने सामर्थ्य को भूल गई केवल अपने गुण मात्र का इस्तेमाल करें अपने गुण के का और वो क्या निश्चय कर रही है जो होते दे माल उसके अनुरूप निश्चय है या नहीं? ये गड़बड़ी है अरे तुम स्वतंत्र हो निश्चय करने में तुम पराधीन निश्चय क्यों कर रही है अपनी निश्चयात्मिका जो स्वतंत्र शक्ति है वो भूल गई और अपनी निश्चयात्मिक सामान्य शक्ति क्या कर रही हो वो भी पराधीन होकर प्रयोग कर रही है मन के अधीन होकर अपनी निश्चयात्मक शक्ति का प्रयोग कर रही है तो उस प्रयोग करना चाहिए स्वतंत्र पर अपनी निश्चयात्मक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ऐसे हम कई बार बोलते हम लोग तो बुद्धि को प्रयोग कर जानते ही नहीं मन का ही रहा है और मन जैसे कह रहा है उसके अंदर बुद्धि हाँ में हा मिलाती रहती है ना में ना मिला देती है इस दक्षिणी में कन्नड़ के लोग बसवा हाँ बसवा होता है ना जो मांगने वाले आते हैं बैल को लेकर के नंदी बैल को लेकर आते हैं वो जैसे कहेगा हूँ कर करेगी करेगा बैर कर देगा बैर वैसे बुद्धि का हाल हो रखा है जैसा मन गए हूँ हा हूँ और हा गती रहती है पराधीन अब निश्चयत्व शक्ति का प्रयोग कर रही है स्वाधीन जो जो प्रत्य प्रत्य तो थी प्रत्यान प्रयोग कर रही है यही भूल हो चुका है अब ये उसको जागृति आ जाए उसको जगाना है बुद्धि को भाई है उसको भाई तुम निश्चय जो करने में स्वतंत्र हो तुम्हारी अपनी स्वाधीन शक्ति है इसका स्वतंत्र रूप तुम प्रयोग करो तुम पराधीन होकर परतंत्र होकर के शक्ति का प्रयोग मत करो जब वो ऐसे करने लगेगी तो तला असली विवेक शक्ति जगता है नहीं तो विवेक शक्ति वह मन ठग रहा है केवल वास्तविक विवेक जग ही नहीं किसी की अब जग जावे तो फिर बुद्धि अपना काम करने लग जाएगी विवेक शक्ति का छल हो रहा है मन दिखा रहा है जैसे कि आपको विवेक हो गया हो ऐसे करता कभी कभी ऐसे लगता तो विवेक जग, जग गया है लेकिन मन छल कर रहा है वास्तविक शक्ति जग जाए तो बुद्धि अपना काम करना चालू स्वतंत्रतापूर्वक अब पराधीन परतंत्र नहीं रहेगी तब तो बिल्कुल फिर तो है है। तो अत्यंत सात्विक सात्विक बिल्कुल अपने शास्त्र का निश्चय गुरु और आचार्य उपदेश के अनुसार जो निश्चय है और शास्त्र का जो उपदेश है तद अनुसारियों चलाएगी सब इंद्रियों को मन को सब को कंट्रोल चलातीज्ञानवान सारथी तब बुद्धि विज्ञानवान सारथिक ही जाएगी मिनट कथन प्राप्त होती थी तथर्थ योग उचित है अब उसके लिए ही अब योग का कथन कर रहे हैं वह योग अभ्यास करना पड़ेगा बुद्धि को अपने शक्ति प्रदान करने के लिए अपने शक्ति उसके बाद जो है उसे जागृत करना है केवल प्रदान क्या करेंगे हम जागृत कर देंगे उसको उसके लिए योग का कथन किया जा रहा है जैसे होता है कहानी सुनाते इस विषय में बुद्धि का भूल के विषय में एक बार एक राजकुमारी थी किसी राजा का बड़े पूजा पाठ ध्यान भजन करने वाली सीधी सादी भोली भाली लड़की थी एक बार कोई महात्मा आ गया सत्संग राजा ने सत्संग दरबार बुलाया सत्संग हो रहा है वो पर्दों के पीछे बैठती थी रानी और राजकुमारी सब सुनते रहे तो बड़ा प्रभावित हुई उस महात्मा का सत्संग से। बड़ा राजा से आग्रह करके कही ना हम सत्संग अकेले में कुछ बात करना तो एक ही बेटी के नाते जो बड़ा प्यार लाड़ था ठीक है माता को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा भाई आप जो बैठी है बैठी यहाँ वो आएगी राजकुमारी और आपसे अकेले में कुछ सत्संग करेगी ठीक है महात्मा जी बैठे हैं वो अकेले बैठी सामने और बोलने लगी आप इससे प्रभावित हो गए हो मैं आपको गुरु बना लेना चाहती हूँ और मैं आपकी शरणागत हो रही हूँ हाँ आप मुझे जो अपने आश में बैठा उन्होंने कहा राजा तो फांसी डाल देगा अकेली बैठी तू कहा तुम और शास्त्र भी क्या था तुम सन्यासी तो हो नहीं सकती और मेरा कोई आश्रम नहीं मैं तो पक्ट घूमते फिरते रहना रमता जो भी हूँ किसी ऋषि के आश्रम में जाओ वह ऋषि कुमारियां होती है और ऋषि पत्निया होते हैं उनके साथ तुम रहो भजन करो ध्यान भजन करो बहुत समझाया महात्मा ने लेकिन उसने नहीं मैं तो आप ऋषि आए गए मेरे तो प्रभाव नहीं पड़ा मेरा हृदय आपको गुरु मानता है आप ही मेरे लिए अच्छा फिर मैं सोचता हूं, समझता हूं, फिर जो है बोलूँगा बोल के वो चला गया तो सोचा क्या करें उसने कुछ अपने ज्ञान के आधार पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों गोट घाट करके जो है एक पुड़िया बनाया पुड़िया बना करके वो जहाँ खेलती थी वहां छिप के बैठ करके उसके सामने पुड़िया डाल दिया कहा कि इसको चुपचाप खा लेना इशारा क्या वो जैसे खाई वो लड़का हो गई लड़का हो गई, लड़का हो गई? अब घबरा गए अब अब तुम्ह लड़का हो गया तो लोग क्या कहेंगे अब क्या करूंगे करे क्या करना क्या तू तो, तो कहा करे चल मेरे साथ गुरु का चल मेरे साथ आ गया वहीं से दीवार कूद करके बगीचे का गुरु चिले दोरो पार हो गए दस बारह साल बीतने के बाद गुरु जो है उसी जगह पहुंचा नहीं उसी राजा के क्षेत्र में वहां जगह जगह जगह पहले जमाने तो होता पेंटिंग करते थे और राजकुमारी का जो लगा हुआ है है है इसका जन्म जा रहा है, और पीछे नीचे में भी लिखा हो गई दिया जाएगा अब दिव्य सौंदर्य को देख कर उस राजकुमारी का जो चेड़ा था उसका मनमोह हो गया वो कहने लगा गुरु जी बहुत साल हो गया आपके साथ घूमते फिरते चेड़ा बने अब मेरे को इसको देखने के बाद तो अध्ययन किया सत्संग करता रहा ध्यान योग करते रहा तो भूल ही गया मैं राजकुमारी अब उस राजकुमारी को देखता है मैं इसे शादी करना चाहता हूं तो गुरु ने कहा तेरे दिमाग खराब हो रखा है कहा साधु बने निकला और उसे शादी करने की बात करना चलो फिर भी तेरी बहुत इच्छा है तो पहले तू ध्यान से देख तो नहीं कहा है ये लड़की कि भी है ना लिखा गुमशुदा है तो। तो दू, एक करके वो चित्र पर ध्यान दिया ध्यान देकर फिर अपने बैठ गया अपने सारी योग का सामर्थ्य इस्तेमाल करके ढूंढ रहा है ये लड़की कहा छिपी होगी कोई डकैत के ले गया होगा या कोई वश में रख लिया होगा जो भी बहुत तरीके से ढूंढा इतने में गुरु जी गए और दूसरी जड़ी बूटी घोट घाट के लाए वापस को राजकुमारी बनाने का तो क्या पता चला तेरे को कहा है महाराज सारी सीधी सीधी फेल हो गई मनी मन सोचने लगे तुल भिन्न होता तब तब तो मिलता है कहीं हो गुरु सोच तेरे से भिन्न हो तो ढूंढने पर तो मिल कहीं तो तू ही तो वो है लेकिन समझ में कहां तेरे जड़ी पिलाई लो लोराजरी अब बोल तू शादी करेगा इसे तुझमें इसमें कोई अंतर है शर्मिंदा हो गया तो यही हाल सबका है हम हाँ वही ब्रह्म है कोई नहीं जानता बुद्धि नहीं समझती है भूल गई है अपने शक्ति सामर्थ्य पहचान में आ गए मैं यही हूँ मेरे से लगा ही नहीं कोई चीज सारे भ्रम अपने आप इसलिए यहाँ पर भी इसी प्रकार से बुद्धि को समझ में आ जाए मैं स्वाधीन मेरे साल कुछ भी ऐसा पराधीन नहीं हूँ मैं कोई दूसरी नहीं हूँ मैं सर्वतंत्रा स्वतंत्र स्वाधीना मेरी निश्चयात्मिक शक्ति है तो अपने आप बुद्धि मालकिन हो जाएगी दासी नहीं रहेगी बस इतना ही बुरो है। यदा हम स्वामिनी न दासी ऐसा जब बोध हो जाए राजकुमारी को जैसे हो गया वैसे तब तो कहना है क्या फिर वह विज्ञान वन सारथी हो जाएगी अविज्ञान वन सार्थी नहीं रहेगी चावतिषंत ज्ञा मनसा सह बुद्धिश्चा विचेषु पर पंचवति ज्ञा मनसा सह जब मन के की पांचो प्राशुद्ध आंद्रिया आत्मा में स्थिर हो जाते और निशियात्मिक बुद्धि हम अल्पणी में देने वाला मन जब ठप हो गया अब बुद्धि भी अपने असली रूप में आ गई है अब न विचेष भी पीछे भागने वाली नहीं रह गई है स्वरूप में वो भी प्रतिष्ठित हो जाती है उस अवस्था को ताम गतिम परमाम गतिम हो उस अवस्था को लोग जो है परम गति करते यही असली योग है प्रत्याहार और कुछ नहीं है आप पर प्रत्यास्ता ही नहीं अध्यात्म है प्रत्यारी मुख्य है धारणा ध्यान समाज तो स्वध ही होने लग जाएगा प्रत्याशी तो हो गए पहले समस्या तो सारी इंद्रियों की बहिर्मुखता है विषयों में आ सकती है वास्तविक भार भाग रहे हैं ये इनको अंतर्मुख कर दिया जाए सारा काम हो जाए इन इंद्रियों को किसी तरह से रोक है भागने से इंद्रियारूपी घोड़े तो मन माने भाग रहे हैं इनको रोक लिया जाए सारा काम बुद्धि इनके पीछे भाग रही है जो विषय देते हैं तो उसके अनुसार निर्णय करके पीछे भाग जाती है अब वो विषय नहीं देंगे तब वो क्या करेगी अपने तो उसको याद भी आ जाएगी स्मृति करने का अवसर मिल गया उसको स्वस्वरूप के स्मरण करने का अवसर मिल जाता है विशेष स्मरण का विशेष अनुभव का अवसर समाप्त होने पर इसे कहते हैं जब यह होगा तब बुद्धि स्थिर होगी जब बुद्धि स्थिर होती है वही वास्तव प्रत्यार है उस समय धारणा ध्यान समाधि त्रिपुटी हो जाएगा तत्र त्रया योग सूत्रकार करते हैं आप आपको अलग अलग प्रयास करेंगे तो अपने आप हो जाता है तीनों एक साथ हो जाता है प्रत्यार होने की केवल देरी है लेकिन सारी दुनिया में जितने भी योग स्कूल है कोई प्रत्यार की शिक्षा ही नहीं देते डायरेक्ट मेडिटेशन की बात करते हैं सब ठग वो सोचते होंगे हमने प्रत्यार सिखा तो धारणा ध्यान समेत तो अपने आप हो जाएगा इनका फिर तो कौन आएगा हमारे दोबारा इसलिए इनको प्रत्यार में सिखाओ इधर आसन प्राणा सिखा दो तो तो एकदम ध्यान समाधि की बात बोलो जो उनके लिए होना ही नहीं है कभी वो कभी हो ही नहीं ध्यान समाधि तो प्रत्यार करने का सिखाया जाएंगे प्रत्यार की शिक्षा के बिना बाकी सब आगे पीछे का सब बेकार ही है ये हमने हम आसन प्राणायाम भी व्यर्थ है और धारणा ध्यान में कुछ भी आसाधन करते वो भी व्यक्त किया जाएगा तो इसीलिए मुख्य चीज शास्त्रों में जो श्रुतियों स्मृतियों सब जगह क्या है प्रत्यार को पूरा जोर दिया गया है या यदा, यदा मन अस्मिन काले स्व विषय निवर्तिता आत्मनि एव पंच ज्ञा ज्ञान तत्वा श्रोत्रादीन इंद्रिया ज्ञान उच्चंत पंच ज्ञानी ज्ञानी शब्द यहाँ मंत्र में इंद्रिया अरे ज्ञान शब्द इंद्री के लिए कैसे प्रयोग कर दिया ज्ञानी रोड बदनाथ नहीं होता है लेकिन बदनाथ के लिए जाने वाला रोड होने उसका नाम भी बदनाथ रोड रख दिया नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयोग होते ही इंद्रिया इस इंद्रियों का नाम ही ज्ञाना ने कह दिया जो कि कैसे है वे इंद्रिया का निवर्तितानी विषय अपने अपने विषयों से निवृत्त कर दिए गए हैं निवृत्त कर दिया गया चुपचाप तो बैठते नहीं है खटपट -कर तो करेंगे ना फिर कुछ कुछ अंदर करेंगे जब बाहर के विषय से दूर करो तो भीतर के विषय को लेकर बैठ जाएंगे कहते नहीं नहीं आत्मनि ये बातु आपने इसको लगाना कहा है फिर अंतर करके आत्मा में लगाना आत्म तो चिंतन करना श्रुति स्मृतियों के मंत्रों को लेकर के उन्हीं का चिंतन करते बैठेगा इसे कहते आत्मनि एव पंच ज्ञानी ज्ञान तत्वा श्रोतराधन इंद्रिया आत्मनि एव अवतिष्ठे उखरिया पर आत्मा में ही उनको टिका दिया गया है केवल इंद्रियों को कैसे टिका दो गए तो मन संग ना ये तो ये अपने मर्जी तो चलते नहीं इंद्रियां तब कहते मनसा सा सह मनसा मन सहित इंद्रिया बैठेंगे केवल इंद्रिया नहीं बैठ सकते कभी मन सही इंद्रियों को बिठाना है। इसलिए कहा कि केवल आपने इंद्रियों को बाहर के इंद्रियों को रुई आदि ठूस करके पट्टी बांध बूंध के बैठोगे तो भी कोई फायदा नहीं होता जब तक मन को हम नियंत्रण में ला मन को नियंत्रण कर सरल तरीका बता दिया था प्राणायाम और श्वास अध्ययन स्व ना हम स्व आवाज करते चल रहा है श्वास इस पर ध्यान देना है ले रहे हैं पर ध्यान दो मन अपने शोहम ध्यान है का जो श्वास जो चल रहा है इस पर स्वाभाविक को भी लेना छोड़ना नहीं है लेना छोड़ना प्राणायाम हो गया और नियमन कर दिया तो पक्का हो गया प्राणायाम और लेना लेने छोड़ने के प्रयास की भी ना स्वाभाविक जो चल रहा है निरंतर उस पर स्वम आवास के साथ केवल मन से कल्पना ध्यान दे तो मन स्थिर हो जाएगा इसलिए कहते हैं मन के सहित ये अनुगता नहीं जिस जिससे अनुगत हो करके मन से अनुगत होकर तो व्यवहार करते बेचारे तेना संक निवृत्ते आवृत्ते न अंत कर आवृत्ते न अंत करणे न जिससे अनुगत होकर इंद्रिया प्रवृत्त होती है ऐसा उस मनसा मत तेना तेरा मनसा उस मन मन में कैसा है संकल्प आदि व्यावृत्ति न संकल्प से रहित है ऐसे अंत के सहित इंद्रियों को मन रूपी विषय में मन अंतर्मुख करके मन का विषयक मन संबंधी श्रुति स्मृतियों को लेकर के चिंतन कर्म लग जाना है बुद्धिस्ट अध्यवसाय लक्षण निये अब बुद्धि को क्या करेगी बेचारी हो, माल तो मिल नहीं रहा है, से कुछ बाहर का माल्टा तो नहीं मिल रहा है ना इंद्रियों के, और मन को तो अपने स्थिर कर दिया न अंदर की वासना में ही विषय मिल रहे हैं तो ना वायु भौतिक विषय मिल रहा है उसके पास पहुंच रहा है तो क्या करिए अपने आप अशांत तो बैठ गई अशांत हो जाने पर उसका मौका मिल जाता है आ वो देखती कोई ढूंढेगी कोई न कोई चीज को तो क्या तो सब ही दिखेगा व्यापारेश न्याप्रिय थे वह अपना जो व्यापार है उस व्यापार में वह स्व्यापार क्या था विषय का निश्चय करते रहने का व्यापार था अब करने के व्यापार में लग जाएगी गति को गति ऐसे लोग कहते हैं योगी लोग यो मनतेमत योगो हि प्रभवाप्योगो ही प्रभवाप्य आम योगम मन उस अवस्था को योग कहते वास्तव संसार से वियोग होना ही यह योग है आत्मा से इसे वियोग का नाम योग रख दिया गीता में भी आता ना वियोग को ही योग कह दिया जाता है अथवा सत्यांति कृत्य सत्य और एंड अनादिकाल कवि मिथुन भाव को प्राप्त हो गए थे उनका वियोग होकर सत्यमात्र प्रष्ठित होना अनुत का मिथ्या परित्याग करता हुआ सत्यमात्र प्रतिष्ठित होने का नाम ही योग है इस सत्य सत्यानृत का जो संयोग है उसका वियोग का असली नाम योग है। इसे ने इस संसार का कारण क्या है दृग दृश्य संयोग हो हे ये हे तो हो योग सूत्रकार कहते हैं दृग दृश्य का जो संयोग है वो का तो संसार का कारण है दीर्घ मन आत्मा चैतन्य और दृश्य जगत इनका जो परस्पर संबंध हो रहा है जो यही संसार का कारण है संयोग का वियोग हो नहीं असली योग है। ऐसा सभी कहते हैं इस अचल्य जो इंद्र धारण को ही योगी लोग योग कहते हैं इंद्र धारणाम विशेषण है ना इंद्रियों का धारणारूपी यह जो अचल स्थिति है स्थिराम उसी को योगी लोग योगमत है उस समय यह चित कैसा है समाधान के लिए चित का समाधान करने के लिए क्या करते है? तदा है ना इसे यदा जोड़ लेना पड़ेगा यदा अप्रमत्त साधक तदा योगो भवती प्रवापियोग जब यह साधक प्रमाद रहित हो जाता है क्योंकि योग ही प्रभाव और अप्याप्य रूप है अर्थात तो प्रमाद छोड़ने से कैवल्य का प्रादुर्भाव और प्रमाद करने से परमार्थ का नाश हो जाता है ये जो योग है यही दो का कारण बन जाता है उत्पत्ति और प्रलय का किस उत्पत्ति किसी उत्पत्ति का किसी प्रलय का तब समझ लो प्रमाद रहित हो गए आप तो मोक्ष की उत्पत्ति होगी प्रमाद सहित रह गए आप तो संसार की प्राप्ति होगा प्रमार्थ का नाश होगा मुक्तता जो जीवन मुक्त है आप उस नित्य मुक्तता भंग हो जाएगा आप बंधन में पड़ जाएंगे यदि आप प्रमाद से युक्त रहेंगे प्रमाद से युक्त किया प्रमाद का योग हो गया तो आप क्या हो जाएंगे संसारी हो जाएंगे और प्रमाद का वियोग हो गया हो तो आदर्श योग हो जाए तो मोक्ष की उत्पत्ति हो जाएगी इसे योग ही तम ताम नहीं, ताम पियोगी अवस्था वह यह जो उस प्रकार की जो अवस्था है उसी को योगम्य के मनते वियोगमे बसंतम भास्कर स्वयं कह रहे वियोग ना होता हुआ भी उसको योग शब्द कहा वियोग होता हुआ सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षण ही ये अवस्था योगिना सकल अनर्थों के संयोग का वियोग रूपा होती है यह अवस्था योगियों के अंदर इसलिए इसको व्योगात्मक होते हुए भी योगियों की तरह प्राप्त योग कह दिया जाता है उधर से वियोग हो गया अनर्थों के संयोग का वियोग हो गया और उधर आप जब वियोग पहले मानते थे जीव भ्रम से वियोग हो गया है बिछुड़ गया है अलग हो गया है ये जो भ्रांति थी वह क्या हो गया वह वियोग खत्म होकर गया वहां वियोग को प्राप्त कर गया इधर का वियोग हटा वहां अवस्थाया अविद्याध्यार्जित स्वर्प्रतिष्ठा आत्मा भवती इस अवस्था में ही अविद्या के अध्यारोप का भाव हो जाने से यह आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है वह क्या है श्राम धारणाम श्राम अचलाम इंद्रिय धारणाम बाह्य अंत करणाराम धारण स्तरा मेरे अचल हो गया है क्या चीज अचल हो गया बाह्य और अंतकरण सगल इंद्रियों का धारणम नीचे जो व्यावृत्त है उपसंग्रतम मनो यदि सुषिप्तिम ग तथा अनर्थ बीज अवस्था मान मानव ने मन को तो कर लिया लेकिन वो मन को अंतर्मुख करते हुए सो जाए तो फायदा क्या होगा मोक्ष कहा होगा आत्मा बुद्धि तो होगी नहीं आपको बिठा दिया ध्यान करने और आपको ध्यान करे वहां पर बोल रहे ऐसा ऐसा करो ऐसा करो ऐसे ऐसे सोचो समझो इतने में आप मन अंतर्मुख हो गए अब आगे ध्यान होगा क्या इसे करते हैं मन को उपसंहार तो कर लिया आपने लेकिन सो गए सुशुभंग यदि तो अनर्थ बीज अवस्था हो अनर्थ बीज अवस्था पहुंच गए हो आप अनर्थ से मुक्ति नहीं हो सकती है अनर्थ बीज में प्रतप हो गए फिर इस अंकुरों का पेड़ होगा अनर्थ का ही तो होगा फिर आम कभी से आम का पेड़ होता है अनर्थ का बीज से अन संसार में वृक्ष मिलेगा और क्या होगा व्यावृत है इसे और सुषुप्ति से व्यवहार करना पड़ेगा पूर्णम ब्रह्मी आवृत्त योजे ना पूर्ण ब्रह्मी इसी आवृत्ति में मन को लगाओ हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से ब्रह्मा से ब्रह्मा से मन कहते रहे कोई बात नहीं चप्पी में लगा दो उसको। आवृत्त नियुक्त जब आवृत्ति में आप इसको नियुक्त कर दिए विशेष विक्षिप्त विशे और बीच बीच में वासना की वजह से विषय की ओर भाग जाएगा तो तब दोष दर्शन तथोपिव तो तो तब उस विषय में दोष दर्शन के द्वारा वहां से तो फिर हटा लेना व्यावृत तो भी तथा तटस्थित से हटाने के बाद न वो हम कहता है न घट का दर्शन करता है दोनों से अलग होकर के तटस्थ और तो बीच में फंस जाएगा तो फायदा गया है ना तुम्हें तो बेकार हो गया अहम ब्रह्मास्म नहीं चिंतन कर रहा इधर और उधर घटो अधिक का व्यवहार भी नहीं करना चाहता दोनों का बीच फस जाएगा वो तो तटस्थ अवस्था है वो भी बेकार है तो, तो निरुद्धम मनो यदा न जागृति न सबने अंतराल अवस्थम बहुत तब तुरंत तटस्थ आलसी वो तटस्थ अवस्था में जाने के कारण क्या होता है वो घबरा क्या जगत तो बेकार है राम ब्रह्मस्वित हो तो ब्रह्म तो पता नहीं चल रहा क्या है ब्रह्म वह भी से फंस गया संशयग्रस्तों से विपरीत भावना से या आलस के वजह से या प्रमाण के वजह से अंतराल अवस्था में जब फंसता ठीक नहीं होता तुरंत गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो बस जपो कला यात्रा की चाहे भ्रांति हो चाहे संशय हो शास्त्र की वासना के लिए शास्त्र जो क्या उसे आवृत्त करते रहे सोचा ही नहीं है गलत है कि सही है क्या है वाक्य में होगा कि नहीं होगा भी नहीं मोक्षना जागृति नीचातरावस्था में भवरी इसलिए भाई कटारे के लिए जागृत अवस्था नहीं है सोया भी नहीं है आंतरिक वासना में पदार्थ स्वप्न अवस्था में भी नहीं है अंतराल तटस्थ अवस्था में भी नहीं है ऐसी अवस्था में ही पूर्ण ब्रह्म अवभाषक पूर्ण ब्रह्म का औ भाषक मन स्वयं क्षीण हो जाता है तदा तब सर्वर्तोग लक्षण सा अवस्था सकल वियोग रूपा एक विलक्षण अवस्था होती है उस अवस्था को ही योगारंभ काले प्रमाद वर्जन विधेयत व्याख्या अनुवाद प्रत्या व्या इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए योग का आरंभ काल में प्रमाद का वर्जन का विधिय यहां पर प्रमाद करना छोड़ो अप्रमद शब्द प्रमाद त्याग करना ही साधना का आरंभ है अप्रमाद त्याग करोगे तो प्रत्याग होगा प्रमाद क्या है अशास्त्रीय प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति अप्रमाद है शास्त्रीय अप्रवृत्ति वो प्रमाद शास्त्र प्रवृत्ति में त्याग और शास्त्र प्रवृत्ति करण लोगे अपने आप प्रत्यार के योग्य बन जाता है व्यक्ति। अंतरण शुद्ध होगा शास्त्र प्रवृत्ति से अंतरण शुद्ध हो जाए आपके मन में सामर्थ्य आ जाएगी विवेक जगेगा और अंतर्मुख होने के प्रयास करेगा इसलिए भाष्यकार करे अप्रवृत्त प्रमाद वर्जित समाधान प्रति नित्यम यत्नवान आगे प्रमाश रहित होकर समाधान प्राप्ति के लिए नित्य युक्त करने वाला होगा जब यदा तदा तथा यदि प्रवृत्ति योगी सामर्थ्य अवगम्यते जब यह एक प्रवृत्त होने लगता है तब जाकर के ऐसीती हो जाती है ऐसे सामर्थ्य से यदा तदा का यदा का ध्यान करके तदा के साथ अनवय करके ग्रहण करना चाहिए नहीं बुद्धिया चेष्टा अभाव प्रमाद संभव अस्थित बुद्धियादि का चेष्टा जब नहीं रह जाती है फिर प्रमाद का गुंजाइश ही खत्म हो जाता है कोई गुंजाइश नहीं प्रमाद कहाँ होगा किससे होगा प्रमाद जब सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब आत्मा में टिक गए अब प्रमाद कौन करे किससे प्रमाद होगी कोई इंद्रियां नहीं प्रमाद करने वाले मन नहीं राह बुद्धि नहीं रह गई सब आत्मा गए हैं अब प्रमाद का सवाल ही नहीं उठता तस्माद चेष्टा उपरमाद अपरमाद प्रमाद अप्रमाद इसीलिए बुद्धिया की चेष्टा प्राप्ति से पहले की बात कही जा रही है प्रागेव वो स्थिति की बात प्रमाद को नहीं बाग अपरमत्त तो भव क्यों कहेंगे अब समाधि में होने के बाद कहा जाए क्या अप्रमत्व तो भव ये तो पहले की बात है प्रत्यार में जिसका नहीं हो रहा है ठीक से उसको कहा जाता है चेष्टा चेष्टा मन और इनकी के से पहले अप्रमाद विधि विधि किया जा रहा है पक्ष में हो गया अब अनुवाद पक्ष की करते हैं का अनुवाद करना है केवल हमें अथवाद इंद्रिया निरांकुश फल रूप विधि नहीं है से जब आपका मन बुद्धि और इंद्रिया स्थिर धारणा को प्राप्त कर लेती है उसी समय झटिति, थी निरंकुश अप्रम तत्व प्राप्ति हो जाएगी आपको पहले आप प्रमाद और अप्रमाद के बीच में फंसते रहते हैं जिसे धारा जिसे चल रहा है कभी तो शास्त्र सार चल रहे हैं कभी फिर प्रमाद हो जा रहा है अशास्त्र अनुसार चल रहे फिर शास्त्र अनुसार चल रहे ऐसे चलता है, लड़ाई झगड़ा चलती रहती है मन के साथ खूब लड़ाई करना पड़ता है ये मन की आदत हो रखी है ना इतने लाखों योनियों में इतने अरबों साल से अशास्त्र प्रवृत्ति में ही जीने की आदत रखने वाला मन को झटिथी आप कहा चलोगे शास्त्र प्रवृत्ति में हंड्रेड शत प्रतिशत प्रवृत्ति करा सकेंगे वह अपनी वास्त्र झट भाग जाएगा तुरंत रागवेश में जाएगा काम क्रोध में चला जाएगा मद में चला जाएगा हसया कर लगेगा कुछ न कुछ जो मौका मिलेगा उसको छोड़ता नहीं वो मौके में इसलिए आपको 24 घंटे स्वर्क रहना पड़ता है तुरंत उसको लाना पड़ता है जहां फिर पकड़ो इसलिए कहते हैं कि वो निरंकुशत्व को प्राप्त अप्रमत हो तो, अभिदीय अप्रमत होती इसलिए कह दिया गया यहां पर मंत्र में अप्रमत्त हो जाता है उस समय कुदा? क्योंकि योगो ही प्रवाप्यो एहे तुम्हें प्रवाप्यपचन अपर्म का क्योंकि योग का स्वभाव है उत्पत्ति और विनाश किसी चीज को उत्पन्न करता है किसी दूसरी चीज को नाश करता है योग का काम ही है यही तो होता है पूर्व पूर्व के साथ योग हुआ उत्तर उत्तर प्रदेश के संयोग हुआ योग होने का मतलब यह कहीं ना कहीं से अलग हुआ है आपने तो दूसरे के साथ जुड़ा है आप यह होता है अब किससे अलग हो रहे किससे जुड़ रहे तो बात अलग चीज है विचार विषय बन जाता है अगर तो ये संसार से अलग हो गया अनर्थ बीच से अलग हो गया और मोक्ष से जुड़ गया इसे अप्रमाद है तो संसार से वियोग आत्मा से योग प्रमाद है तो आत्मा से वियोग और संसार से योग हो जाए अतः तो। अपिहारा अप्रमाद कर्तव्य विनाश है उसके परिहार करने के लिए अप्रमाद पूर्वक योगो कर्तव्य इत यह इस मंत्र का अभिप्राय है बुद्धियादि चेष्टा विशेष ब्रह्म इदम तत्ति विशेष तो गृहत तत्व खड़ा होता ये नहीं हो सकता आपने जो कहा योग से धारणा से ब्रह्म को पकड़ लेंगे अनुभव हो जाएगा प्रकाशित हो जाता है ये झूठी बकवास है हो नहीं सकता क्यों चेष्टा का विषय यदि होता है तो ब्रह्म ग्रहण होगा जैसे अयंगटक बुद्धि प्रवृत्त होती है बुद्धि प्रवृत्त हुई कुछ चांदने की मन ने संकल किया जो सामने जिक्र उसको समझो पकड़ो तो मन ने चक्ष सामने जो था उसे पकड़ा और क्या हुआ था इधम अयम घट है ना इदं हुआ इदम पुद्धि इंद्रियों की चेष्टा होती है तो जो गृह होगा वो होगा कभी भी ग्रीथ नहीं हो सकता अहम तो घट हो जाएगा हम घट को ग्रहण किया क्या आज तक तो घटे घट होता है इसलिए कहते हैं जब बुद्धि मानव इंद्रियों की चेष्टा विषय होने का मतलब है वह इधम रूपण ग्रहण होना चाहिए इति विशेष विशेष होगा अब बुद्धियादिप्रम में अब बुद्धिया जब चेष्टा होती नहीं है तो कुछ भी ग्रहण नहीं होते जल्दी काल में क्या ग्रहण हो रहा है वहां बुद्धियादि पर ग्रहण कारण अभाव ग्रहण का साधन ही नहीं रह गया कौन ग्रहण करेगा तो गए कर जिस साधन से कुछ ग्रहण करते रहे हैं। आज तक वो सारे साधन को आपने ठंडा कर दिया है को प्राप्त करा दिया अब उस आत्म को ग्रहण करने के साधन नहीं रह गया कोई और मन बुद्धि और इंद्रियों के अलावा कोई और साधन ही किया जिसे मन आप आत्मा ग्रहण कर रहे हो और कोई और साधन भी नहीं है इसलिए अनुपलभ्य मानम नास्ते मानना पड़ेगा यदि बुद्धि मान और इंद्रियां शांत होगी उपरांग प्राप्त हो गए तो ग्रहण करने का कोई साधन ही नहीं रह गया ग्रहण होगा ही नहीं तब तो आपको कहना पड़ेगा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा है वो। एक नहीं पड़े। क्योंकि सामान्य लोक व्यवहार क्या देख रहे हैं यद्य कर्ण गोशरम तथा अस्तिति प्रसिद्ध हम लोक है क्योंकि लोक में जो हमारे कर्ण चक्षुरादि इंद्रियों का तो तो गोचर विषय हुआ करता है है वह अस्ति ऐसे ही प्रसिद्ध तो आप नहीं, तो तो नहीं बोल सकते जब इंद्रियों का अविषय हो जाए तब तो आप क्या कहते हो घटो नास्तिक हो है ना उसी प्रकार से उस इंद्रियों का विषय अविषय ब्रह्म को भी क्या करना पड़ेगा ब्रह्म नास्ति का विषय बनेगा ब्रह्म अस्ति का विषय में बन नहीं सकता है क्योंकि लोक प्रसिद्ध लोक में यही प्रसिद्ध होता है जो इंद्रियों का विषय होगा वह अस्ति अस्थि शब्द व्यवहार योग्यता को प्राप्त कर जाता है और जो इंद्रिय का विषय नहीं होता वह अस्ति का निषेध अर्थात नास्ती एक व्यवहार की योग्यता को प्राप्त कर जाता है यथाथ घटो नास्ती पर समझो यदि ब्रह्म विषय होता तो ब्रह्म सिवार का बन जाता। लेकिन इंद्रियों का विषय है उपरांत में कोई ग्राह कर और नहीं रह गया अतएव जो है ब्रह्म नास्ति ही विषय बनेगा विपरीत असत्यता चाको योगो और विपरीतमें कर्ण गोचर नहीं है उससे क्या होता है असत्य नास्ती ऐसा ही और इसीलिए आपके द्वारा जो विधान किया गया योग है व्यर्थ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो इस योग से अनर्थ को योगे आपका जो योग विधि है ये पूरा का पूरा अनर्थक कोई मतलब नहीं इसका क्यों क्यों अनर्थक हो गया योग से कुछ उपलब्ध नहीं हुआ क्या नहीं अनुपलब्ध मान उपलब्ध कहां से होगा उपलब्धि हो तो उपलब्ध भी हो जाए ये तो अनुपल्धि वस्तु के नाते योग से भी इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है योग का विधि ही व्यक्त ब्रह्म अथवा योग के हो चाहे किसी भी प्रकार साधन से हो आप ब्रह्म को उपलब्ध करोगे नास्ती ऐसा ही उपलब्ध करना चाहिए उपलब्ध भी मानती भी हो आप योग से तो so, ब्रह्म केन रूप में उपलब्ध भी होगा रूप नास्तित भी होगा विपरीत शास्त्र बोले अस्तित्व उपलब्ध्य कहेगा मंत्र आएगा उसके लिए भूमिका है पूर्व पक्षी कहता है नास्तित्व ब्रह्म उपलब्ध्य और पुरुष क्या कहेगा अस्तित्व उपलब्ध्य अनुपलब्ध मानवाद्वा नास्तित उपलब्धव्य ब्रम प्राप्त इदम उच्चते तब जवाब कार्य अच्छा अर्धांगी कार्य करे कर सत्यम ठीक हो। अर्धांगी कार क्या है यहां पर जो पूर्व बात कहा उसने इंद्रियों का विषय होता तो इधम रूपेण मैं ग्रहण कर लेता उतनी बात मुझे स्वीकार है जिसले इंद्रियों का विषय नहीं है वो इदम रूपेण ग्रहण नहीं होगा इतनी बात सब तो मान लेते हैं लेकिन आपने बुद्धिया को, को प्राम होने पर ग्रहण का कारण न होने से ग्रहण ही नहीं होगा अति वास्ती का मामला हो गया यह ये बात कहना आपका ठीक नहीं है कव्या आनंद घटोस्ती प्रतिपन्न से घटना मुदग्र विघाता घटाकार विलियते नास्तिक दर्शना घटोस्ती है जो प्रतिपन पुरुष जब उस घट का मुदगरा भिघात से नष्ट कर देता है तो घटाकार का विलय हो गया नास्तिक वंश उसमें व्यवहार भले होता है किंतु वह घट कपाल में अनुवृत्ति होता है ना? कपाले घटोस्ती टुकड़ों में घट है अभी लेकिन कल रूपेण है कपाल में टुकड़ों में अभाव रूपण कपाले जो टुकड़े हैं उनमें घटा भावो अस्ति घट ध्वंसो अस्थि व्यवहार होता है अतः अच्छा कार्य प्रविला अस्तित्व कार्य प्रविलापन भी अंत में कहा गया लेकिन सिद्धांत पकड़ लिया आप कह रहे हो ना अरे घट ध्वंस रूपेण वहां पर है।, है तो सही अंत में आपने है ही तो जोड़ा है कपाले घटो ध्वंसा कारेण अस्थि तो बोलोगे कपाले घटा भावो अस्थि अस्ति के बिना अभाव भी तुम बोल नहीं सकते हो आते हैं नास्ती का पेट में अस्ति छिपा पड़ा है तो अस्ति के बिना से कहा किसी चीज को कथन कर सकते हो इसे सभी का पेट में छिपा अस्थि को ग्रहण करना ही आत्मा का ग्रहण करना है ये समझो। इसे कहना बदनाम में भी नाम है इधर रजनीश ने तर्क दिया था सुनता पर लया स्पष्ट करते हैं नहीं मनसा शक्यो न चक्षुषा अस्ती कथम तुपलते नाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा कर्मेन्द्रियाचा से मनसा से अंतकड़ चक्षुषा से बहिर्ज्ञाने ज्ञानेद्रिय कर्मेन्द्रिय अंतरेन्द्र का विषेत्र निषेध कर दिया इंद्र प्राप्त न शक्य अस्थिति किन्तु जो वेदवादी शास्त्रानुसारी श्रद्धालु पुरुष लोग आस्तिक बुद्धि वाले लोग अस्ति ऐसा कहने वाले जो लोग हैं इनसे अन्यत्र, इनसे जो भिन्न जो नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक ऐसे कहते हैं उन लोगों को कथम तथल है उनको आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है अर्थात ऐसे नास्तिकों को कैसे कभी भी आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता इस अतएव अस्थि ऐसे कहने वालों के अनुसार चलते हुए आपको भी अस्थि रूप में इस ग्रहण करनी चाहिए अगले मंत्र में क्या तो आएगा उसकी भूमिका न मनसा न चक्षुषा न अन्य रि इंद्रिय ही प्राप्त वाणी से मन से चक्षुष का अन्यों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा अन्य चित्र इंद्रिय उनके द्वारा वास्तव में प्राप्त नहीं हो सकता यही इसका अर्थ है तथापि सर्व विशेष रहित जगतो मूलम यद्यपि वह ब्रह्म सकल विशेष रहित है अतएव इंद्रियों का विषय नहीं है फिर भी ऐसा जो वह ब्रह्म है वह जगत का मूल जगत का मूल इति है ऐसा आप ही आपको पहले मूलवाक्षा की इत्यादि से निश्चय करा चुके हैं अतव अत्यव कार्य प्रबिला अस्तित्व इसलिए जगत का मूल अस्त है ही को इस कोई क्यों कार्य का जो का भी कोई, न कोई कारण में उनकी निष्ठा अस्तित्व निष्ठत्ता वह अंत तो गहतित्व में ही निष्ठा कोई भी कार्य का नाश करोगे वह अपने कारण में अस्तित्व रूपण है इसे सारे जगत भी कार्य का नाश करूंगा तो कहां जाएगा ये विनाश होकर करके ऐसे कारण में रहेगा तो कारण विनष्टो घट अस्ति जैसे कहते हो वैसे कारणात्मक ब्राह्मणी विनष्टो जगदअस्थि ऐसे कहा ना अतीव जब कार्य का प्रविलापन माने विनाश मैं करता हूं तो उसका विनाश कहां जगह टिकेगा? अस्ति में ही प्रतिष्ठित होता है था पारंपरियेण एव सदबुद्धि उसी प्रकार यह जो कार्य है पहले आपने पढ़ चुके हैं इंद्रिय ब्रह्मण सूक्ष्म परंपरा के अनुसार से अनुगम्य मान होता हुआ अनुगम्य मान सत ऐसा होते ही हुए बुद्धि निष्ठा चांद छांदे प्रशासन में क्या सनमूला सद प्रतिष्ठा सद आय बार कहते श्वेत गेत को समझो सत्य मूल इस जगत का सत्य प्रतिष्ठा इस जगत का सत्य आयत जगत का सत्य तुम हो यह तुम ब्रह्म हो ऐसे नौ बार समझाया है अस्थि बुद्धि में ही इसकी निष्ठा होती है ऐसा हमें समझना चाहिए